दिव्य स्तोत्र ग्रंथ श्री राधा सुधानी थे जो श्री प्रिया के स्वरूप का श्री प्रियालाल की निज स्वरूप में जो लीला है उसका गायन करने वाले हैं स्वस्वरूप में उनकी जो लीलाएं हुई उनका गायन अन्य जितनी भी लीलाएं हैं वे सारी लीलाएं कभी जगत का संरक्षण करने के लिए कभी असुर उनका जो भार पृथ्वी के ऊपर हो गया है उसका बत, उसको दूर करने के लिए कभी किसी भक्त उसके ऊपर विशेष अनुग्रह करने के लिए वे लीलाएं हुई तो और जितनी भी लीलाएं हैं वे किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र अर्जुन युधिष्ठिर इनके कल्याण के लिए हुई है परंतु तो तो जिस लीला का श्री राधा रस्वधान जी में वर्णन किया जा रहा है वो किसी ध्रुव प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह करने के लिए नहीं है वो श्री श्याम सुंदर की अपने स्वरूप में जो लीला है उस लीला का गायन करने के लिए उस लीला का वर्णन यहाँ किया जा रहा है स्वस्वरूप में जो बिहार की लीला है उसका यहाँ वर्णन है जहां पर कोई हेतु नहीं है किसी दूसरे हेतु के लिए नहीं अब प्रभु की लीला होगी तो उसका उपयोग तो कर ही लिया जाएगा तो वो लीला जीवों का परम कल्याण करने वाली हो जाएगी परंतु तो जीवों का कल्याण करने के लिए वो लीला की गई हो ऐसा नहीं है वो उनका अपना स्वभाव है वे रस्में श्री कृष्ण है और रस्म कृष्ण अपने स्वभाव के अनुसार वे लीला करते हुए विराजमान है उसी लीला में श्री श्याम सुंदर केवल अपने जो श्री तत्व है षण्य में ऐश्वर्य से समग्र से वीर से ज्ञान वैराग्य शरण भगत नाम उनमें जो श्री तत्व है ऐश्वर्य का वर्णन करने के लिए लीला नहीं है बल का अनुरूपण करने के लिए लीला नहीं है ज्ञान वैराग्य का अनुरूपण करने के लिए गीता को उपदेश देने के लिए लीला नहीं है ये लीला किसी दूसरे को यश देने के लिए नहीं है बल्कि ये लीला श्री कृष्ण के माधुर्य के लिए ये लीला है भगवत्ता के सार की ये लीला है भगवत्ता का सार क्या है भगवत्ता का सार एक शब्द में कहा जाए तो वो है माधुर्य माधुर्य भगवत्ता सारे कैल परचारुख व्यासे नंदन स्थाने स्थाने भागवते वर्णी अच्छे जौनाईते यहां माते भक्त जन माधुरय का सार असुर नहीं है माधुर्य का सार ऐश्वर्य नहीं है माधुर्य का सार युधिष्ठिर को यश प्रदान करना या नहीं है भगवत्ता का सार भगवत्ता का सार गीता का ज्ञान उपदेश देना नहीं है श्री कृष्ण का सार परम वैराग्य को दिखाते हुए अपनी आंखों के सामने अपने पूरे वैश्य का अंतर्धान होते हुए देखते हुए भी विचलित न होना इस वैराग्य को दिखाने के लिए नहीं है महावैराग्य को दिखाने के लिए वो नहीं है ये ये लीला है ये लीला श्री कृष्ण की अपनी श्री अपने ही स्वरूप होता श्री प्रिया जी उन प्रिया जी की के साथ में श्याम सुंदर की जो महिमा है सुंदरता है उस माधुर्य को प्रकट करने के लिए ये लीला है अंतरंग में उनके स्वस्वरूप में होने वाली ये लीला है और इस लीला की विशेषता यह है कि जगत के उपास्य है श्री कृष्ण वे भी रास में श्री प्रिया जी के सामने अंजलि बांध करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं न पारिये है हम न पारिये हम हे प्रिय आपके प्रेम के सामने आपके प्रेम का पार मैं नहीं पा सकता हूं एक पहलवान बड़ा बलबोला हर जगह खम्भ ठोके किसी को भी चैलेंज करे कि आ जाओ अपना लगोता हर जगह घुमा दे कि सबको चैलेंज है आ जाओ कोई भी युद्ध करने के लिए कुश्ती लड़ने के लिए अब कभी कभी शेर को भी समासेन मिल जाते हैं नाम भी इसका बड़ा शेर को भी समासन मिल जाते हैं एक समासेन मिल गए बोले अजी साहब मीडिया में आप छाए हुए हो आप के साथ में कौन युद्ध करेगा आप तो इस सब सर्वोत्तम हो आपके बराबर कोई है ही नहीं हमने भी पहले थोड़ी बहुत कुश्तियां लड़ी थी थोड़ी बहुत पहलवानी की थी आपके बराबर तो हम है नहीं परंतु एक इच्छा है आपके चरणों में प्रार्थना है कि आपसे हाथ मिलाते हुए एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं उसको एलार्ज करा करके अपने ड्रॉइंग रूम में सजा करके हॉल में रखेंगे और हमारी बड़ी महमा बढ़ जाएगी वो अभिमानी पहलवान बोला अच्छी बात है कहा है तुम्हारा फोटोग्राफर एकदम जल्दी से लगाओ तैयार करो शॉट तैयार करो तो फोटो खींचने वाला तुरंत तैयार हो गया बोले हाँ ठीक है मिलाओ हाथ भाई खींच लो फोटो तो जैसे ही हाथ मिलाया उसने फोटो खींचने वाला क्लिक करने वाला है इतने में ही उस सबासेर ने उस अभिमानी पहलवान का हाथ इतनी जोर से दबाया कि उसका तो पहुंचा उतारा उतर गया और कहने लगा अजय न पारिये हम न पारिये अजय छोड़ दो छोड़ दो हाथ टूट गया पहुंचा इतनी जोर से हाथ दबाया ऐसे ही श्री श्याम सुंदर सब जगह अपनी घोषणा करते हुए डोल रहे हैं कि ये में हम जो मेरा जैसा भजन करता है वैसा ही मैं उसका भजन करता हूं सब जगह तो इनकी जो हिम्मत है और इनकी भिटाई वो काम कर गई सब लोग मान गए परंतु जब प्रिया जी के सामने आए और तो प्रिया जी की प्रेम महिमा को देखा रास में उस प्रेम महिमा को देखा उस समय व्याकुल होते हुए बोले अजी, छोड़ दो छोड़ दो न पा रहे हम निर्वधाम साधना मैं आपके उस प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं और श्री प्रिया जी की सेवा करने के लिए भी श्याम सुंदर विराजमान हो जाते हैं जो सबके लिए उपास्य था वह आज प्रिया जी उसके लिए आसक्त जो हो जाती है वो स्वयं आसक्त बनकर के विराजमान होता है और तो उन श्री प्रियालाल की अपनी जो परस्पर सुख देने की जो लीला है वो परस्पर सुख देने की लीला ऐसी अद्भुत होकर के विराजमान कि वहां एक दूसरे को सुख देने के लिए ही विभिन्न प्रकार की चेष्टा करते हैं काम नाम की यहां कोई चेष्टा है ही नहीं और उसी का वर्णन पूर्व श्लोक में कराए थे 180 सौ पिछली बार जो हुआ था कि श्लोक कांत प्रेष्ठ यशोम के तान ग्रहशुकांत अध्याप ये कि श्री किशोरी जी सुखदेव को बुला करके सुख को बुला करके उनके माथे के ऊपर हाथ रखकर के वरद हस्त रख करके कह रही हैं शुक्र देखो श्याम सुंदर के गुणों का ये गायन करो ऐसे गायन करो तुमने जो गायन किया बहुत सुंदर परंतु उसमें ये और जोड़ो इसका वे इस प्रकार विराजमान है श्री सारिका जब श्री श्याम सुंदर के श्री चरणारायण मंदिर में प्रणाम कर रही हैं श्री श्याम सुंदर आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं सारिका सौभाग्यवती बन भाव परंतु तो श्री किशोर के गुणों को मैं सिखाता हूं प्रिया जी के इन गुणों का वर्णन कर श्री किशोरी सिखाती हैं कि घटक सुधा की सी चटक मटक भरी रसरेल मोह सुहानी लगत अति लटक लाल की एक घटक सुधा श्री मेरे जो श्याम सुंदर हैं वे मेरे श्याम सुंदर गतक सुधा से युक्त होकर के विराजमान हैं। शुक किशोर श्याम सुंदर की महिमा का गायन कर रहे हैं सारिका किशोर जी की महिमा का गायन कर रही हैं और श्री शुक गायन करते हैं शुक और सारिका ये दोनों प्रतिस्पर्धा करते हुए विराजमान हैं नुकुंज मंदिर के द्वार पर और शुक कहते हैं गटक सुधा किसी एक तो होता है मीठा एक होता है घट मीठा <laughs> तो गटक सदा किसी चटक मटक वरी श्री कृष्ण में चटक मटक विराजमान है सीधे सीधे कभी नहीं रह सकते हैं ये सदा चटक मटक से युक्त होकर के ही रहते हैं जैसे किसी वस्तु को अधिक प्रभाव दाल बनाने के लिए प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है सफेद भक्त काला साल चक्त अरे चट्ट क्या होता है <laughs> काला कह दिया तो फिर स्याह क्या होता है सफेद भक्त क्या होता है <laughs> <laughs> तो ये कहीं प्रभाव जो है उसको कहीं फीकम फट्ट फट क्या होता है <laughs> तो किसी वस्तु को प्रभावशील बनाने के लिए कहीं ना कहीं जैसे प्रभो के कि, प्रयोग किया जाए ऐसे ही सुधा अपने आप में मीठी है परंतु तो तो संतोष नहीं हुआ घटक सुधा की इसी चटक मटक भरी रस रेल रस की अपूर्व रेल जो है रेला वो यहां पर चल रहा है मोह सोहानी लगत आते लटक लाल की मुझे लाल की ये जो लटक है वो अत्यंत अत्यंत सुहानी लगे जब शुक्र कहा तो सारका कह रही है बोले अरे रहने दे मेरी स्वामनी कैसी है कि मधुर महा मनोरंजनी रवनी रसकी रेल अलक लड़े ओ मंडनी अलक लड़ी अलवेल मधुर महामनोरंजनी परम मधुर है श्री किशोरी जो दोनों झूठा झूठा कलह कर रहे हैं प्रशंसा करते हुए भी झूठा कलह करते हुए प्रशंसा कर रहे है। कि हैं कि मधुर महा परम मधुर है महा मनोरंजनी रस की रेल वे रमणी हैं, रस की रेला रस का प्रवाह बाह उनसे रस का प्रवाह प्रभावित होता है अलग लड़े और मंडनी अद्भुत जो श्याम सुंदर हैं अलक माने अद्भुत जैसा कोई दूसरा नहीं है ऐसी जो शाम सुंदर उनके हृदय को आनंदित करने वाली हृदय के आभूषण रूप होकर के विराजमान अलक लड़ी अलवेल वे अलक लड़ी अद्भुत लड़ी माने चेष्टा करने वाली अलवेली होकर के विराजमान है अल शब्द का अर्थ ही है विशेष ऐसी बेल माने चेष्टा करने वाली वे विराजमान है शो कह रहा है शो कहते हैं कि नव जोवन मद रूप मध मद, मेह मदन मद मोद रतमद रसमद चाह मद उन मद करें बिनोद मेरे जो श्री हैं वे नव जोवन मद नए जोवन के मध में डूबने वाले मेह के मध मद में मदन मद मोध के मध में डूबने वाले हैं रति रथिमद रसमद चाह के मध में डूबे हुए हैं मत होकर के विनोद करने वाले हैं और सार का कह रही है हमारी किशोरी जी कोई कम थोड़ी है वे विद्युत हो मृग नयनी रूप अनूप सवै सुख देन विद्युत है अद्भुत मृग नयनी है रूप अनुपम उनका रूप है सबको सुख देने वाली हैं चंद्र बदन नयना अन्यारे रतन आ रे मध्य चंचल पारे सुंदर उनके मुख विराजमान सुख कहते हैं अरे मेरे शाम सुंदर ऐसे हैं कि उनमें छह ऐश्वर्य विराजमान हैं वो छह ईश्वर से ये छह ईश्वर अलग हैं रास में जो छह ईश्वर है। हैं भी अलग हैं जो लीला में छह ईश्वर हैं वे अलग हैं भरम तर्षण रूपम बलम वैदग चौ अभिलांगना रसशास्त्र में निरूपण किया के कि भरणम ये ये ऐश्वर्य सम, समग्र सी उससे भिन्न है ये रास में ये छह ऐश्वर्य रास के लिए ऐश्वर्य कहा का है ये तो ध्यान नहीं है कहां का ध्यान नहीं है परंतु तो, टीका में टीका में दिया गया है टीक नहीं नहीं पंचाध्याय की टीका में भी किसी आचार्य ने दिया है ये किसी टीकाकरण ने दिया है कि भरणम मान प्रीति को पूर्ण करना कर्षणम कुरिया को आकर्षित करना रूपम दोनों का रूप अद्भुत बलम दोनों में अपूर्व बल विलास का जो बल है वो अपूर्व विराजमान है और बहिगत है एक दूसरे को सुख देने की विदग्धता इनमें विराजमान है ये रस के ष ईश्वर है रास के छह ईश्वर है और अभिलाषो बषा अभिला से युक्त तो होना तो भरणम कर्षणम रूपम बलम अभिलाषोत्व शाम भग तीन ये छह जो गुण हैं वे श्री रास के रास में श्री वृंदावन निकुंज में श्री मदन मोहन के ये छह गुण विद्यमान और श्री सारिका कहती हैं बोले अरे रहने दे अति अति चिकनिया क्या सुंदर शब्द है कोई शब्द <laughs> श्री श्याम सुंदर अति टोढ़ चिकनिया अधिक चतुर इतना कित ठकोराई जूठन को ललचाए हमारी प्रिया जी के अमामद को प्राप्त करने के लिए अर्ध चरितमुल को प्राप्त करने के लिए वे ललचाते हैं श्री स्वामी जी के तो ये सुख सारिका आपस में कहीं विवाद करते हैं आपस में एक एक शुक श्याम सुंदर की मेहमा का गायन कर रहे हैं और श्री सारिका किशोरी जी की महमा का गायन कर रही हैं कि अति टोरक सारिका कह रही है कि माना अरे शुक तेरे स्वामी श्याम सुंदर अति टेरे हैं अति चिकनिया बड़े सुंदर हैं चिकनिया हैं अधिक चतुर अत्यंत चतुर हैं बड़े इतराते हैं परंतु इन बातों पे इतराने की जरूरत नहीं है कि तो विभव कि तो जूठन को ललचात हमारी प्रिया जी के अर्धचर्वे तामुल को प्राप्त करने के लिए वे ललचाते हैं श्री श्याम सुंदर की जो मेहमा उनका क्या वर्णन शुभ गायन करते हैं कि निकसो है नंदको दुलारो बन ठन खेलन थान धमार है एक नंदाशी की जिन्हें ये हरिचरित अमृत सो रति मानी नंददास मुक्तिता है कैसो उसी में कैसो उसी एक तुख है पीछे इसी धमार में बड़ी धमार है तो बड़ी धमार में कह रहे हैं कि जिन्हें है ये हरिचरित अमृत सो रति मानी कि जिसने श्री कृष्ण के इस अमृत चरित्र से रति मानी मुक्ति उसके लिए कैसा है जैसे कोई नोन का पानी दे तो साहित मुक्ति को वो नंददास मुक्तिता है नोन कैसो पानी नंददास कह रहे हैं कि मुक्ति उसके लिए नोन कैसा पानी है और उस समय सारिका जो है वो कह रही हैं कि रहने दे शेष महेश सुरेश न जाने अज अज हु पचताए और सो सुख रमा तनक नहीं पाए जल प्रलोटक पाए श्री बुष्वान पद अंबुज जिनके सदा सहाय और इहरस मान रहत ये तिन पर नंददास बल जाए उसी धमर में आगे कह रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर कैसे है शेष महेश सुरेश अज ब्रह्मा ये अजहू पछताए वे पछताते हैं और सुख को तनिक नहीं पाए और जब पलोटक पाए लक्ष्मी जी चरण पलोटती हैं परंतु तो लक्ष्मी जी को वो सुख नहीं मिला जैसा सुख जैसे महिमा हमारी स्वामी श्री राधिका को प्राप्त हुई है ये कलह मिथ्या कलह मिथ्या झगड़ा उसने दिखा रहे हैं कि श्री ब्रष्मान सुता पद अम्बुज जिनके सदा सहाय रस रहते ये तन पर नंददास बल जाए जो श्री राधिका चरण उनका आश्रय ग्रहण करते हुए विराजमान है श्री नंददास उनके ऊपर बलहारी जाते हैं तो श्री राधिका की सुख कह रहे हैं कि भंशीधारी जगन्नारी चित्री ससार के बिहारी गोपनारी भी जी मदन मोहना बोले श्री मदन मोहन उनकी जय हो जय हो जो कि वंशीधारी जगन नारी चित्तारी वंशी को धारण करने वाले जगत की जितनी भी नारी है उनके चित्त को हरण करने वाले अरे सार के मेरे कृष्ण ऐसे हैं बिहारी गोप नारी भी जी अन मदन मोहना गोप नारियों के साथ में बिहार करने वाले उन मदन मोहन की जय हो और सारका कहती है बोले रहने दे राधा संगे यदा भाती तदा मदन मोहना अन्यथा विश्वमोह स्वयं मदन मोदी ऐसे श्लोकान पृष्ठ है प्रेश्ट यशों के यशोकित अपने अपने प्रिय के यशोकित के श्लोकों को श्री प्रिया दोनों के दोनों अपरूप से पहाते हैं कभी शिवप्रिया जी गुंजामाला इत्यादि की शाम सुंदर के लिए अपने हाथ से गूंजती हैं कभी प्यारे की शिव मूर्ति उनको चित्र फलक में अंकित करके उस मूर्ति को अपने हृदय से लगाती हैं ऐसे एवं व्यापर से फिर दिन नये में राधा प्रिय स्वामिनी बोले हे प्रिय हे श्री श्याम सुंदर मेरी स्वामी श्री राधिका इस प्रकार किसी प्रकार अपने दिन को व्यतीत करती तो दूती श्री कृष्ण के पास में जाकर के जब श्याम सुंदर की बिरहदश राधिका की दशा का वर्णन करते हैं उस समय परम परम आनंद आनंदित होकर श्री श्याम विराजमान होते हैं तो रस की एक विशेषता है कि प्यारे को यह जान करके बड़ा संतोष होता है कि उसके वियोग में प्रिया व्याकुल है बोलो श्री मदन मोहनलाल की प्रिया तो ये की एक सहरी स्थिति है कि रस की सहरी स्थिति में प्रेमास्पद को जब यह पता लगता है कि मेरे योग में कोई व्याकुल है उस समय उसे परम परम संतोष की प्राप्ति होती है तो आगे कह रहे हैं कि प्रेय प्रेस सुधा सदानु भवनी भूयो भावनी आगे का एक सौ इक्यासी एक्यास, मा श्लोक है नीला भावनी। भावनी। पंचम राविणी रतकला भंगी शतोद भावनी कारुण्य द्रव भावनी कट कांची कला राविणी श्री राधे गति मत पदे प्रेमा श्रावणी बोले हे श्री राधिके आपके चरणारिंद में श्री राधैव गतेर वतास पदयो हो श्री राधिका ही राधिका के चरण ही मेरे एकमात्र गति बनकर के विराजमान हो के प्रेय संग सुधा सदानु भवनी श्री राधिका प्यारे के संग की सुधाता सदा सदा अनुभव करने वाली हैं। एक क्षण के लिए भी ये नित्य विहार है और नित्य विहार में एक क्षण के लिए भी श्री प्रिया श्याम सुंदर से अलग नहीं है श्याम सुंदर प्रिया से अलग नहीं है यहां तक के गोचारण करते समय भी श्याम सुंदर का चित्त पड़ा हुआ है कहा किशोरी जी के चरणों में जिसे में पाक रचना कर रही है उससे चित्त पड़ा हुआ है श्री प्रिया जी का कहा उसी नित्य विहार का स्मरण करती हुई विराजमान तो भले ये नित्य विहार जो है वो एक क्षण के लिए भी श्री प्रियालाल दोनों के हृदय से एक क्षण के लिए भी हटने वाला नहीं इसी का नाम है नित्य विहार कि वो अखंडित होकर के वो विराजमान है वो बिहार प्रियालाल सदा अन्यथा यदि बिहार का अर्थ केवल शैया विलास ही माना जाए वृंदावन तो का जितना भी वैभव है वो सेवा में उपयोगी नहीं रहेगा तो भले श्री प्रियालाल संपूर्ण वृज के वैभव में आप विचरण करते हुए विराजमान हैं, परंतु तो उनका जो चित्त अटका हुआ है वो चित्त सर्वदा सर्वदा उनका चित्र अटका हुआ है श्री किशोरी जी के रूप माधुर्य में जिसका वे आस्वादन करते हैं तो नित्य विहार का तात्पर्य यह नहीं है कि शैया से वे कभी बाहर ही नहीं आएंगे बाहर का तात्पर्य है कि लीला में प्रिया के माधुर्य का सर्वदा सर्वदा आस्वादन प्राप्त करते हुए ही वे विराइमान हैं और ऐसी स्थिति में संपूर्ण जो वैभव है श्रीमद वृंदावन का वो वैभव उनकी सेवा में सर्वदा प्रभु है तो प्रिय संग सुधा सदानुभवनी सदा प्यारे के संग की सुधा का अनुभव करने वाली है ये रस की रीति है तो रेबे रमेशो ब्र सुंदरी भी यसार्मा श्री श्याम सुंदर ये अच्छुत होकर के वे विहार करने वाले होकर के विराजमान हैं उनका जो स्वरूप है वह नित्य विहार का जो स्वरूप है वो अच्युत तो नित्य विहार का स्वरूप होकर के विराजमान हैं जहां पर कभी भी अलग नहीं है पलकांतर अवलोक बिन कल्पांतर ही बिहात सर्वस धन बिन स्वामिन और समान पलकांतर का अवलोक भी वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो नित्य विहार अखंडित धारा एक वैश्युकुमार परंतु वो नित्य विहार कहीं मन में विराजमान है अंतर अंतर्विहार है वह नित्य बिहारी है बिहारी बिहारे हैं परंतु नित्य बिहार का मतलब है कि अंतर कहीं भी भोजन शयन स्नान कहीं भी कर रहे हैं वहां पर श्री प्रिया के रूप माधुर्य का प्रिया जी लाल जी के रूप माधुरी का ही निरंतर निरंतर ध्यान करते हुए विराजमान हो रहे हैं कोई दूसरे दूसरी स्थिति नहीं है इसलिए एक क्षण भी ये बिना उसके नहीं रह सकते हैं सेज भाव निस् रहे काम केल रस भोजन भाव नीरस तहा हमारे वृंदावन के श्री स्वामी जी के संप्रदाय के श्री स्वामी हरिदास जी उनके संप्रदाय में श्री ललित किशोरी जी भी ललित किशोरी जी कह रहे हैं कि सेज भाव निर्सन रहे सदा सदा सेज भाव इनमें विराजमान है काम केल रस में डूबे हुए हैं तो प्रत्यक्ष रूप में साक्षात रूप में भले सेज भाव नहीं है परंतु मन में सेज भाव निरंतर निरंतर विराजमान है केलमाल के प्रारंभ में ही जो वंदना का पद दिया गया वो दिया गया कि सम किशोर जोरी नहीं, प्रकट भई सुखसार जन्म कर्म जाके नहीं सहज बिहार आहार जैसे मछली बिहार के जल के बिना एक क्षण नहीं रह सकती है ऐसे ही ये रसिक रसिकोमि ये निकुंज नायक परस्पर चिंतन के बिना एक क्षण नहीं रह सकते और उसी चिंतन का बिहार निरंतर चिंतन करते हैं सहज बिहार आहार बिहार ही इनका आहार है उसका चिंतन ही इनकी रस्ता का एकमात्र आधार होकर के विराज है अत्यन दूजो भाव एक सेज के बिन बिना रसमेना बिना सब रसकन को राव गौर श्याम के तत्सुखी ये गौर श्याम तत्सुखी होकर के एक दूसरे को सुख करने वाले होकर के ही निरंतर निरंतर ये विराज महान तो प्रे संघ सुधा सदाम भवनी इसीलिए शिवप्रिया जी का एक विशेषण दिया प्रिया जी कैसी हैं गुल श्याम सुंदर के संग सुधा का ही निरंतर अनुभव करने वाली है स्नान कर रही हैं भोजन कर रही हैं श्रृंगार कर रही है परंतु तो ध्यान हो रहा है श्री श्याम सुंदर का है भूयो भगव भावनी प्रतीक्षा नए नए जो भाव हैं वो इनके हृदय में उद्भूत तो हो रहे हैं भूया मान पुनः पुनः भगव भावनी भाव जो है उनको उनका उदय यहां हो रहा है जैसे समुद्र में निरंतर लहर उठती हैं इसी प्रकार यहां भी निरंतर भाव की सेवा की लहर उठ रही है प्रतिक्षण श्री श्याम सुंदर को सुख देना चाहती है अलीला पंचम राग श्री लीला के अपूर्व पंचम राग को प्रस्तुत करती हुई कहीं आवृत्ति पूर्वक उस संगीत को प्रस्तुत करते हुए ये विराजमान है जैसे संगीत में स्थायी या ध्रुव पहली जो पंक्ति है उसमें रस को जल्दी से प्रस्तुत किया जाए मूल जो स्थायी भाव है उस स्थायी भाव को प्रस्तुत किया गया फिर अंतरा पद का पद का ध्रुव हुआ ध्रुव के बाद में अंतरा आया तो अंतरा में जैसे उस स्थाई भाव का ही विस्तार है फिर तो अंतरा का विस्तार होकर के उस अंतरा का ही पुनः पुनः गायन करके आवृत्ति पूर्वक गायन करके जैसे आभोग में उसके विभिन्न रस को निरंतर निरंतर आस्वन किया जाता है उसके विभिन्न संचारी भावों को कहीं गायन के स्वर के माध्यम के माध्यम से स्वर के माध्यम स्वर की विचित्रता के माध्यम से जैसे संचारी भावों को प्रकट किया जाए और संचारी भावों को प्रकट करते हुए भी जब दुवन चौवन और जब तराना, तराना प्रारंभ होता है उस तरा की स्थिति में जैसे समाधि की स्थिति एक अग्र जो स्थिति है ज्ञाता ज्ञान इनकी त्रिपुटी की समाप्ति होकर के जो समाधि की स्थिति है वो समाधि की स्थिति और फिर व्युत्थान दशा में उसी गायन को उसी स्थाई भाव को पुनः अवरोह करते हुए पुनः लाकर के जैसे ध्रुव में एक एका स्थापित कर दिया जाता है ऐसे ही लीला पंचम रागिनी श्री किशोरी जी पंचम राग में लीला गायन कर रही हैं अर्थात स्थाई अंतरा आभोग दुगुण चौगुन मन तीव्र गति तीव्र गति के बाद में पुनः पंचम राग में उसको स्थापित करते हुए पुनः उसे स्थाई भाव में ही केंद्रित करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो लीला पंचम राग में लीला में पंचम राग में ये मधुर स्वर में गायन करने वाली है रतकला भंगी शतोदावनी श्री श्यामसुंदर को कैसे सुख प्रदान किया जाए उस रतकला की शतशत भंगमाओं को प्रकट करने वाली हैं और एक एक भंगिमा श्री श्याम के हृदय में परम परम सुख और रस का उद्रेक करने वाली है तो लीला रतकला भंगे रतकला की विभिन्न जो भंगमा हैं उनमें शतशत भंगमाओं का उद्भाव नहीं उनकी स्थापना करने वाली श्री प्रिया जी हैं कारुण्य द्रव भावी सखियों के प्रति अत्यंत अत्यंत करुणा द्रव से युक्त होकर के विराजमान है श्याम सुंदर उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं और यदि सखी इधर से उधर चक्कर लगाती हुई व्याकुल हो जाए भौती करती हुई और जब ये कह रही है कि हाय तुम दोनों के झगड़े में मैं तो चौगान की गेंद हो गई ऐसे होकर के व्याकुल भ्या, हो रही है उस समय श्री प्रिया जी यही कह रही हैं बोले अरे सखी हाय मैंने तुझे बड़ा कष्ट दिया ऐसा कहकर के सखी के प्रति जो दूती है उसके प्रति भी अत्यंत अत्यंत करुणा का स्थापन करने वाली करुणा को प्रकट करने वाली हो करके वे विराजमान है दासी के प्रति नवदासी के प्रति श्री किशोर जी की परम परम करुणा उस परम करुणा को प्रकट करती हुई वे श्री प्रिया जी सर्वदा सर्वदा दासी के प्रति भाव प्रकट करती हुई विराजमान हैं और उस नवदासी को परम स्नेह प्रदान करके निरंतर निरंतर अपने रस का आस्वादन कराती हैं है दासी रस का आस्वादन कराती हुई विराजमान होती है कटे कांची कला रावणी श्री प्रिया जी की क्षीर्ण जो कटी उसके ऊपर जो सुंदर कर धनी शोभा को प्राप्त हो रही है कांची जो शोभा को प्राप्त हो रही है उसके झणत्कार अपूर्व ध्वनि वे प्रकट कर रही है और जहां प्रेम विलास विवर्त में विशेष रूप से कांची की जो ध्वनि है वह अपूर्व से प्रकट होती हुई विराजमान है कांची कला रावणी कांची जो है उनकी अपूर्व मधुर जो राव है उसकी झणत्कार उसको प्रकट करने वाली नृत्य में अपूर्व कांची की जो झणत्कार है उसको प्रकट करने वाली होती है श्री राधे गति ममास्तो श्री राधे का ही मेरी एकमात्र गति है इस दासी के लिए हे श्री किशोरी जो आपके चरणों के अतिरिक्त तो कोई दूसरा स्थान नहीं है नहीं आप ही मेरी एक मत क्योंकि मेरे पास में न साधन का बल है न मेरे पास में अन्य कोई बल है जन्म साधन स्थिति परवाह इन सब का कोई बल नहीं है सब तरह से अकिंचन जनों के ऊपर कृपा करने वाली यदि कोई है तो वे श्री किशोर जी जो है हे किशोरी जो मेरी एकमात्र गति है मैं अनधिकारी ही नहीं हूं बल्कि मैं अपराधी हूं उस अपराधी के ऊपर भी कृपा करने वाली आप ही हो ऐसी ऊपर आप ही किशोरी जो कृपा करो राधे गतिर ममो ये किमो कदा कदा के भी दोनों भाव कि मैं अपराधी हूं और आपके अतिरिक्त तो कोई इसको संभालने वाला है नहीं इसे जल्दी से कृपा करो मास्त पदेव प्रेमामृत श्राव श्रावणी कब वो अवसर होगा कि आपके श्री चरणारिन्ध में मैं प्रेमामृत उसको प्राप्त करूंगी आपके ये चरण निरंतर निरंतर प्रेमामृत का प्रसवण करने वाले हैं प्रेमामृत की नदी बहाने वाले हैं ऐसे इन चरणों की मैं वंदना कर रही हूं वंदना कर रही हूं तो श्री प्रिया उनके प्रति अपने भाव को प्रकट करने से एक तरह से संतोष नहीं होता है तो दूसरा रूपक दूसरे से संतोष नहीं होता है तो तीसरा रूपक तीसरे से संतोष नहीं होता है चौथा रूपक जैसे कोई लहर एक कंक डाला सरोवर में अब वो लहर यदि किनारे तक नहीं पहुंच रही है तो दूसरी लहर को उत्पन्न किया जाए फिर तीसरी लहर को उत्पन्न किया जाए तो एक से संतोष हो रहा है तो पहले मेहमा का गायन किया परंतु संतोष नहीं हुआ प्रेम संद सुधा संधा सदानुभवनी मेरी शिष्वामनी प्रेम के अमृत का सदा अनुभव करने वाली हैं फिर भूयो भवत भावनी पुनः पुनः जो भाव हैं उनका उद्भव करने वाली अनेक अनेक लीलाओं का उद्भव करने वाली हैं क्योंकि मधुस्ने हाँ है। मधुस्नेहा की मधु की जो द्रव्य की प्रकृति है वह उष्ण है और मीठी है घी की जो प्रकृति है वह शीतल है और स्वाद नहीं है माखन में मिश्री मिलाने पर तब माखन स्वाद, स्वादिष्ट बनता है और घी की प्रकृति शीतल है जबकि शहद की प्रकृति वैद्य शास्त्र में उष्ण है और शहद को मीठा करने के लिए मीठा मिलाने की जरूरत नहीं है श्री राधिका है मधुस्नेहा श्री चंद्रावली जी है घृतस्नेहा इसलिए चंद्रावली जी को रस में शाम सुंदर करते हैं मीठा मिलाते हैं माखन में बल्कि शिव प्रिया जी वे स्वयं स्वभाव वाली हैं और वे स्वयं अतः शाम सुंदर को रस में एक रस से दूसरे रस में विप्रवृत कराने वाली है तो भूयो भवन भावनी मधुस्ने होने के कारण लीला पंचम रागि मधु स्वर में जब आनंद उत्पन्न होता है तो वह अपने आप ही गीत के रूप में स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो के रूप में वह गीत बनकर के हृदय का भाव कहीं प्रकट हो जाता है लीला कला भावनी, अनेक अनेक शावनी उनको उद्भावन करने वाली शिवप्रिया जी हैं। दासी के ऊपर अपूर्व कारुण्य भाव धारण करने वाली अपूर्व लीला नृत्य कला उनमें जिनकी कांची अपूर्व से स्वर करती हुई विराजमान है ऐसी शिवराधिका ही मेरी एकमात्र गति है गति कहकर के ये दिखा रहे हैं कि मैं अपराधनी हूं नहीं हूं, हूं। परंतु तो आप इतनी कृपालु हैं कि ऐसे जन को भी आप अवश्य ही कृपा प्रदान करेंगी आपके प्रेमामृत को मुझे प्रदान करें आगे कह रहे हैं कोटि कोटिंदुव्य हासनी नर सुधा संभारंभाषि बक्षोज दुतेन हेम कलश् गर्व निर्वासनी चित्तग्राम निवास नव नव सवोल लासनी प्रेमोसवोल्लास बृंदारण्यलासिनी किम रखो भूया मृदोल्लासनी भूयाद मृदुल्लास लासनी भूयाद हृदोल्लासन प्रया जी उनका कहना क्या कोटिंदु कि छवि हासनी समय हस्ती हैं, उस समय करोड़ों करोड़ों करो, चंद्रमा उनकी छवि के ऊपर भी प्रयास करती हैं कि अरे तू क्या बेचता है ये तो कोटि इंदु छवि उनके ऊपर उनका प्रयास करने वाली करोड़ों इंदु माने चंद्रमा उनकी छवि के ऊपर भी प्रयास करने वाली अथवा करो चंद्रमा जैसे एक काल में प्रकट होकर के अपनी शोभा का विस्तार कर रहे हो ऐसी शिवप्रिया जी की मंद हंसी विराजमान है तो करो हिंदू माने चंद्रमा उनकी छवि जैसे हंसी वाली हंसी वाली है अथवा उस चंद्रमा की छवि की निंदा करने वाली है निंद नर सुधा संभार संभाषणी नए सुधा माने अमृत का संभार माने समूह अमृत का जैसे समुद्र अमृत की जैसे निधि ही एक जगह प्रकट हो गई हो ऐसा जन का संभाषण तो जिनके संभाषण में जिनमें जिनके बोलने में अमृत का संभार अमृत की निधियां खजाने खुल जाए और बोलने का क्या ठिकाना सबसे पहले तो स्वर बड़ा मीठा तो यदि गुनगुन -गुन करती है तो गुनगुनाट ही बड़ी मीठी अब गुनगुनाट करते हुए कभी कोई आकार में मधुर गायन करती है आ करके कोई गायन कर रही है तो वो आकार का गायन बड़ा मधुर उस आकार के गायन में यदि कोई शब्द का प्रयोग करके किसी तर में कोई गीत कोई पंक्ति यदि गाती है बिना किसी साज के तो गायन भी अत्यंत रसपूर्ण और लय राग में उनकी वो पंक्ति प्रकट हो रही है उस पंक्ति के साथ में कभी कोई भी वस्तु अपने हाथ में आ गई और उससे सी सम और ताल इनको प्रकट करते हुए कहीं थपका देती हुई यदि गायन के साथ में कोई ताल भी जुड़ जाए तो उसका कहना क्या और यदि सब सखीगण विराजमान होकर के पूरे वाद्य वृंद के साथ में यदि श्री किशोरी जो गायन करें तो उस वाद्य वृंद के साथ में जो गायन है उसका तो कहना ही क्या और उस वाद्य वृंद <�र्न्ध> के गायन के साथ में भी यदि नर्तन हो तो नृत्य का कहना क्या नृत्य के साथ में नृत्य के साथ में भी यदि नृत्य हो भाव का भी प्राकट्य हो तो फिर उसका कहना क्या तो जहां ताल लय आश्रय है उसका नाम है नृत्य जहां ताल लय के साथ साथ कहीं भाव का भी अभिनय किया जा रहा है तो उसका नाम है नृत्य तो नृत्य निर्थ्ट और नृत्य ये दोनों जहां प्रकट हो रहे हैं और उस नृत्य में भी जहां पादक के द्वारा जीवन की एक लक्ष्यता प्रकट की जा रही है पैर की ताल चूकी नृत्य कितना भी सुंदर हो सारा ब्यूटी खत्म ताल नहीं चूकी चूकनी चाहिए नर्तक का सबसे बड़ा नृत्य नर्तकी का सबसे बड़ा जो बल है वो है ताल आधी मात्रा भी इधर उधर हुई तो उसके ताल नृत्य की सारी ब्यूटी खत्म हो जाएगी सुंदरता समाप्त हो जाएगी तो जीवन की एक लक्ष्यता वो प्रकट करती है पादक जहां संवाद प्रकट किए जाते हैं वह नृत्य में श्री हस्ती के जो भेद हैं हस्तक जो नृत्य है वह संवाद को प्रकट करता है और जहां नेत्रक नृत्य है वहां से संचारी भावों को प्रकट किया जा जाता जा है इस तरह से पादक हस्तक और नेत्रक इन तीनों के माध्यम से भाव का जितना सुंदर वे गायन करती है भाव का जितना सुंदर वे प्रकाशन करती है वो प्रकाशन अद्भुत होकर के विराजमान तो नव सुधा संभाल नई अमृत का जो संभाल माने समूह उसका संभाषिणी उसका कभी गायन के माध्यम से कभी नृत्य के माध्यम से कभी नयनों के द्वारा नृत्य करते हुए संभाषिणी संभाषण करते हुए वे प्रकट हो रही बोले जय जय जय बोले लालीलाल की जय वृक्षो जदेन हेम कलश्री गर्म निर्वासनी स्वर्ण कलशों को बड़ा अपना अभिमान हम बड़े सुंदर हैं परंतु जहां पर श्री प्रिया के श्री वक्षस्थल के ऊपर विराजमान जो अपूर्व रसन कुंज हैं उन रसन कुंजों की शोभा के सामने स्वर्ण कलशों की शोभा भी फीकी पड़ जाए ऐसी जिनकी बक्सो यद्यन हेम कलशश्री स्वर्ण के कलश कलश की जो शोभा है उसका भी निर्वासन करने वाली उसको भी तुच्छ कर देने वाली होकर के विराजमान में रंगद रसद रहस्य बसुदापुन अरसुन विषद विचित्र अनु अमित कला अमृताधि कुंज मधि विहरत सदा अधिपति भूप श्रीप्रिया के लाल जी के दोनों के श्रीअंग में आठ जो कुंज हैं वो अष्टकुंज कुंज श्रीअंग में ही जहां विराजमान जहां श्री वृंदावन निवृत्त नुकुंज में श्री प्रियालाल वे सब अहल महल में ललरी लड़ कुंज में विलास करते हुए विराजमान तीन कुंज एक है नृत श्री मंदिर एकांत और श्री मंदिर में भी अहल महल अहल महल में श्री प्रिया जी लाल जी के श्रीयंग वे हो गए अहल महल जहां पर प्रिया का अहल चले प्रिया का आदेश चले कितना भी सयाना हो परंतु धागा कितना भी मूल्यवान हो जब तक सूई के नाके से होकर के नहीं निकलेगा तब तक धागा काम नहीं करेगा ऐसे यहां प्रिया का आदेश उनका अहल वो चलेगा बास। प्रिया ने जो कह दिया श्याम सुंदर उसका पालन करेंगे कोई भी उसका निषेध नहीं कर सकती है तो अहल महल अहल है श्री किशोरी जो और उनका आदेश जिस महल में निरंतर निरंतर चल रहा है ऐसी श्री प्रिया तो सुखी भाव है श्याम सुंदर के भाव में ही बिराजमान है ऊपर से नेति नेति बचन और हृदय से सर्वात्म समर्पण ये अहल महल की विशेषता है तो प्रिया के लिए श्याम का अहल और श्याम के लिए श्री प्रिया का अहल वही मुख्य होकर करके जहां विराजमान है और उस अहल महल में लड़ लड़ी कुंज जो है उनमें विलास करते हुए विराजमान है परस्पर जो अंक है वही अद्भुत रूप से विराजमान और उसने एक दूसरे के अंक में एक दूसरे की भुज में भुजा में श्री प्रियालाल विलास करते हुए आनंदपुर और विराजमान है तो बख्शो जब दुत जहां श्री प्रिया जी के श्रीअंग पर विराजमान अपूर्व जो रसन कुंज उस रसन कुंज के शोभा के सामने श्रीअंग की शोभा के सामने हेम कलश उनकी भी शोभा जहाँ निर्वासिनी तुच्छ हो जाती है चित्रग्राम निवासिनी श्री प्रिया जी कवि विभिन्न जो विचित्र ग्राम हैं, उन चित्रग्राम में निवास करने वाली हैं चित्रग्राम जो है वो अष्ट सखियों के ग्राम के साथ में एक ग्राम का उपलक्षण विवर्णन कर दिया श्री ललता जी का गांव है बरसाना जो है बरसाने के चारों ओर आठ गांव है अष्ट सखियों के ही वे जन्मस्थली है बरसाने की जहां परिक्रमा है वहां आठों ग्राम विराजमान है श्री ललता जी उत्तर दिशा में विराजमान है उत्तर दिशा में विराजमान ललता जी श्री ललता जी उनका जो गांव है वो है ऊंचा फिर श्री विशाखा जी विशाखाजी ईशान कौन में विराजमान उत्तर के ऊपर ईशान कौर वहां पर विराजमान हुई श्री विशाखा जी तो श्री विशाखा जी उनका जो ग्राम है वो कमई कमई नाम करके ग्राम है फिर पूर्व में श्री चित्रा जी और चित्रा जी का जो ग्राम है वो है चिकसौली चिकसौली में राजमान तो है फिर अग्निकोण में यदि आए तो अग्निकोण में श्री इंदुलेखा जी है उनका काम है आजनोर आजनोर, चित्ता जी काम फिर उत्तर में यदि दक्षिण में आए तो दक्षिण में आए तो दक्षिण में आने पर वहां पर चंपकलता जी पे राजमान है और चंपकला जी का काम करेला बिल्कुल सही करेला करेला ग्राम में विराजमान फिर इसके बाद में नैत्य में आए तो वो श्री रंगदेवी जी का गांव है वो है रा, राकौली राकौली राकौली रंगदेवी जी का गांव है फिर यदि पश्चिम में आए तो पश्चिम जो है वो श्री तुंग जी का ग्राम गांव है दबारो और फिर इसके बाद में जहा यदि वायवकोण में आए तो वायवकोण में श्री रंगदेवी रंग जी उनका सुनहरा सुनहरा जो है वो सुनहरा सुदेवी सुदेवी जी का सुनहरा गांव रंगदेवी जी का, रंग का और सुदेवी जी का सुनहरा तो ऐसे श्री बरसाने के चारों ओर जो आठ गांव हैं वे अष्ट सखियों की जन्मभूमि होकर के विराजमान और यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि चित्रग्राम निवासनी श्री पूर्व में पूर्व में पूर्व में चित्रग्राम निवासनी पूर्व में जो चित्राजी हैं उनके कुंज में भी कभी वे निवास करती हैं तो कभी श्री ललताजी जी के कुंज में कभी श्री विशाखा जी की कुंज में कभी श्री चित्रा जी के कुंज में कभी इंद्रलेखा जी कभी श्री चंपकलता जी कभी श्री रंगदेवी जी कभी श्री तुंग विद्या जी कभी श्री सुदेवी जी इनकी अष्ट कुंजों में बिहार करती हुई श्री किशोरी जो विराजमान तो चित्र ग्रामीण विभिन्न जो ग्राम है उनमें जो निवास करने वाली है नव नव प्रेमोत्सवोल्लासनी नए नए प्रेम के उत्सव का जिनमें उल्लास अपूर्व रूप से भरा हुआ है वृंदारण्य बिलासिनी ऐसी वृंदारन में बिलास करने वाली कम रहो भूयात हृद्लासनीशोरी जो आप सब जगह सारी कुंजों में विलास कर रही हैं इस मेरी हृदय कुंज में तब आप निवास करोगी हृदोल्लासनी मेरे हृदय में वो उल्लास हृदय में उल्लास करने वाली कब विराजमान होगी और मैं भी आपकी जैसे अष्ट विराजमान होकर के सेवा कर रही हैं ऐसे तांबूल तांबुल ललताम विशाखाम गंधचंद ने चामे चंपकलताम चित्राम बसन कर्मणि वंदे बाध्य तुंग विद्याम इंद्रेखा नर्तने सुदेवी जल सेवायाम रागे श्री रंग आपकी सेवा करते हुए मैं भी उन जो युथेश्वरी गण उन यूेश्वरी गणों का अनुत्य ग्रहण करके कब मैं आपकी सेवा करते हुए विराजमान होंगी आगे कह रहे हैं कदा गोविंदाराधन लल ता शकलम मुदा स्वादम स्वादम में प्रिय सखी दुकु मीनन नव कमल किंजल रुचिना निवीतांगी संगीतक निज कला श्री ललिता जी बड़ी कृपाल ये अष्ट सखीकरण बड़ी कृपाल हो उनके अवतार रूप में जब आचार्य गण पधारे और वे आचार्य गण यदि श्री मस्तक के माथे के ऊपर दासी के माथे के ऊपर दास के माथे के ऊपर हाथ रख दें तो वो दिव्य हो जाए श्री बहानी देव जी कह रहे हैं श्री जहां उनकी कृपा करने मात्र से श्री स्वामी कर पंकज परसद माथ मान हो चंद्र का रखी सु सा श्री स्वामी जी ने कृपा करके अपना हाथ श्री बहन देव जी कह रहे हैं मेरे माथे के ऊपर रखा और माथे के ऊपर नहीं रखा मानो मुझे चंद्र का धारण करा दिया श्री स्वामी हरदास कर पंकज परसत माथ मानो हो रची चंद्र का रखी सु सखियन सा इन रसिक रसकजनों की श्री वृंदावन की जो रसिक जन है वृंदावन की जो जिन अपने अपने जो यूथेश्वरी जिसका जो यूथ हो श्री जी का किसी का यूथ है किसी का श्री रंगदेव जी का यूथ है किसी का सुदेव जी का यूथ है किसी का तुंग विद्या जी का यूथ है अपने जो यूथेश्वरी है उन यूथेश्वरी ने कृपा करके जब माथे के ऊपर हाथ रखा उनके जो भी अवतार रहे हो उन अवतारों ने जब माथे के ऊपर हाथ रखा जैसे श्री गणाधर भट्टी उनका श्री गौरव गौ, गौर देश दीपिका में वर्णन कर रहे हैं कि तुंग विद्या होकर के विराजमान हो जैसे श्री विशाखा जी श्री राय रामानंद विशाखा होकर के विराजमान है श्री सोरू दामोदर श्रीमंद महाप्रभु की लीला में श्री ललता सखी होकर के विराजमान है अब इनकी कृपा हो जाए जो अष्ट सखी है उनकी कृपा हो जाए तो फिर कहना क्या तो श्री स्वामी हरदास कर पंकज परस ऐसे यहां पर कर रहे हैं कि कब वो अवसर होगा कि श्री ललता जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे और ललता जी कृपा को चाह रहे कदा गोविंदाराधन ललित तांबूल शकलम श्री गोविंद का आराधन करने में जब मैं श्री नकुंज मंदिर की सेवा करने की मार्जिनी बनकर के विराजमान हो रही हूँ विराजमान हो रही हूं ललित जी कब प्रसन्न होकर के श्री श्याम सुंदर के अर्ध चरमित तांबुल को जो अपूर्व उगाल दान में विराजमान है पीक दान में विराजमान है उसगालदान में से अर्ध चरमित तांबुल के एक शकल को एक टुकड़े को तोल करके प्रसादी ताम्बुल मुझे प्रदान करेंगे और उस ताम्बुल को ग्रहण करके मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी तो गोविंद आराधन ललित गोविंद के आराधन में श्री प्रिया जी ने अपने श्री हस्त से जो बीड़ा श्री श्याम सुंदर को अलोगाया श्री प्रिया जी के जहां चित्र का स्वरूप ध्यान रसकों ने समाधि में किया वहां श्री प्रिया जी का एक श्रीहस्त तांबुल समर्पण मुद्रा और दूसरा श्रीहस्त नृत्य मुद्रा प्राय प्रिया जी के ये श्रीहस्त हैं वो तांबुल समर्पण मुद्रा एक हाथ ऊंचा और दूसरा हाथ वो नृत्य मुद्रा तो तांबुल समर्पण श्री प्रिया जी की बहुत बड़ी सेवा है ये प्री सेवा है और प्राय रसकों को जहां समाधि में किशोरी जी के स्वरूप का दर्शन हुआ वहां तांबुल समर्पण करते हुए ही गन्नम गंदे तांबुल वो ही स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं तो श्री प्रिया ने जो श्याम का आराधन करते हुए तांबुल श्री श्याम के श्री मुख में समर्पित किया जहां प्रिया जी का श्री हास इस प्रकार विराजमान है तांबुल सब एक हाथ से श्याम के मुख में तांबुल समर्पित कर रहे हैं और दूसरे हाथ से नृत्य करते हुए विराजमान है उस तांबूल को श्री शामे ने में तांबूल को जब आपने विसर्जित किया उसी तांबूल को में से एक टुकड़ा निकाल करके तब इस दासी को श्री ललिता जी कृपा करके उगाल दान से प्रदान करेंगी जहां सारी दासीगण विराजमान हैं कोई अतरदान कोई पीघ कोई कजरोटा कोई रंगरोटा लेकर के अपूर्व रूप से विराजमान है कजरोटा माने काजल की डिबिया रंगरोटा माने विभिन्न रंग की जो डिबियाए हैं उनको लेकर के तो कजरोटा रंगरोटा अथरोटा उनको संग में लेकर के जहां सारी दासीगण सखीगण विराजमान हैं उस समय जो उगालदान है उस उगालदान से कहीं तांबुल शकलम उस तांबूल शकल को जब मुझे प्रदान कर दिया जाएगा ये दासी स्वामी के उस तांबूल शकल को प्राप्त करके कृत हो जाएगी मुदा स्वादम स्वादम अत्यंत, अत्यंत स्वाद पूर्वक उसका आस्वादन करते हुए पुलकित तनुर में प्रिय सखी मैं पुलक तनु हो जाऊंगी मैं प्रिय सखी मैं मुझे कृपा करके प्रिय सखी श्री विशाखा ललता जी कृपा करके उस तांबूल को प्रदान करेंगी अथवा प्रिय सखी श्री वृंदा वे मुझे तांबूल प्रदान करेंगी दुखी लोन मिलन नव कमल किंजल की रुचना श्री प्रिया ने जो अपूर्व फरिया धारण कर रखा है लहंगा फरिया उस फरिया की अपूर्व शोभा उस फरिया के बीच से भी दुकूल जो ओलनी धारण कर रखी है उस ओलनी के बीच में उन्मिलन नव कमल किंजल की रुचना उनके श्रीअंग की जो रुचि श्रीअंग की जो कांति है वो चारों ओर प्रकट हो रही है वो कांति कैसी है बोल कांति है किंजल की जैसे पराग की रुचि हो पराग की कान्ति हो पराग पीले रंग के होते कमल के जो पराग हैं ऐसे पीतांबर की पराग के रंग की साड़ी श्रीप्रिया जी ने धारण कर रखी है और जिनके दुकूल के बीच से वह वस्त्र जो है उन वस्त्र के बीच से श्री अंग की जो सुवर्ण जैसी पराग जैसी जो कांति है वह कांति सर्वत्र प्रकट हो रही है ऐसी किंजल की रुचिना निवीतांगी उनसे युक्त श्री अंग वाली उस शोभा से युक्त संपूर्ण रूप से सुशोभित जो अंग वाली है निवीत है। अंग हैं उनसे वे श्री प्रिया जी संगीतक निज कला शिक्षे तिमाम तब मुझे संगीत की विभिन्न कला की शिक्षा देंगी अरे आ देख तुझे ये राग सिखाऊं ऐसा कह करके इस दासी को कब नवराग की शिक्षा देती हुई श्री प्रिया जी विराजमान होंगी तो हे किशोरी जो कब आपकी वो कृपा होगी कि आप यह राग मुझे सिखाओगी दोबारा कदा गोविंदा गोविंदाराधन ललित तांबूल शकलम कब वो अवसर होगा कि श्री गोविंद के आराधन में प्रिया ने जो तांबूल श्री श्याम के श्री मुख में कृपा करके अपने श्रीहस्त से प्रदान किया उस तांबूल के ही शकल को जो अतरदान पीखदान उगालदान लिए कजरोटा रंगरोटा लेकर के अथरोटा लेकर के जो सखीगण विराजमान हैं उनके उस उगालदान में विराजमान उस कठोरा से जो तांबूल का एक छोटा सा भाग उसको श्री प्रिय सखी श्री वृंदाजी मुझे प्रदान करेंगी श्री ललता जी मुझे प्रदान करेंगी प्रिय सखी में श्री बृंदा प्रधान है प्रिय नर्म सखी में श्री ललता जी प्रधान है जहां सक्ष भाव की प्रधानता है प्रधान रूप में वो है प्रिय धर्म सखी प्रयास भी कर लेती हैं किशोरी जी से बराबर की परंतु जो प्रिय सखी हैं उनमें कहीं संकोच है सखी के बीच में संकोच नहीं तेरा हार मैं पहन लू मेरा हार तू पहन ले तेरी साड़ी मैं पहन लू मेरी साड़ी तू पहन ले प्रिय नर्म सखी का स्वरूप वहां पर संकोच नहीं है एक आसन पर बैठेंगी एक आसन में एक पात्र में भोजन कर लेंगे जहां परम असंकोच की बुद्धि है वो है प्रिय नर्म सखी परे भी कर लेंगी कभी धक्का मुक्की करते हुए पीठ थपथपाते हुए भी धके आते हुए भी वार्तालाप करेंगी परंतु जो प्रिय सखी है वे भले सखी हैं परंतु वे स्वभाव ही कहीं दास भाव दीनता का भाव रखती हैं। शिव वृंदा जी श्री यमुना जी श्री नानी मुखी जी ये सब कहीं दीनता का भाव धारण करके आदर का भाव रखती हैं। और मंदिरीगण जो हैं, उनका तो कहना क्या वे तो ही, वे तो दासी हैं वे तो सदा सना दासी भाव ही रखेंगी इसलिए सक्ष भाव की प्रधानता नहीं है सक्ष भाव की भी अपेक्षा दासी भाव की सदा सदा अभिलाषा की गई दासी भाव में जो सुख है वो और कहीं सुख नहीं है नान्य समय याचे सक्षायते मम नमोस्त नमोस्त नित्यम दास्याय ते मम रसोस्त रसोस्त सत्यम मैं सक्ष भाव को भी प्रणाम कर रही हूं मैं तो दासी भाव चाहती उसने जैसा सेवा का सुख है वह ऐसा सेवा का सुख कहीं दूसरे गये नहीं है तो प्रिय सखी मुझे श्री श्री सखी वृंदा जी जिससे कृपा करके सुंदर के, के तांबुल शकल को तांबुल के अंश को कृपा करके प्रदान करेंगी उसका स्वादम स्वादम उसका बार बार स्वाद लेते हुए मैं परमपरा में आनंदित होंगी और दुखी लेनो मिलन नल किंजल की रचना जिन श्री प्रिया जी के ओढ़नी से भी अपूर्ण रूप से श्री अंग की स्वर्ण जैसी कांति सामने प्रकट हो रही है ऐसी श्री किशोरी जो कब निज संगीतक निज कला शिक्षित माम आप अपूर्ण रूप से बीणा लेकर के स्वयं विराजमान होंगी लेकर के विराजमान होकर के मुझे कब संगीत की शिक्षा देती हुई इस दासी को विराजमान होंगी आगे कह रहे हैं नव किंजल की रुचना उपमा अलंकार का प्रयोग है और सब के स्वभावक्ति जहां पर अपूर्व से स्वभावक्ति स्वभावक्ति का वर्णन और नव कमल किंजल की रुचना दुकू लेने नवल कमल के समान जिनकी रुचि है ऐसी उर्णी और उनी के बीच से जिनके श्री अंग की छवि बाहर प्रकट हो गई लसद मौक्तिका प्रवरकांति मनोज नव पल्लवाधर मणि छठा सुंदरम चरण मकर कुंडलम चकित चार नेत्रांचलम स्मराम तव के बदन मंडलम निर्मला बोले हे श्री किशोरी जी अपनी स्वामी आप किशोरी जी के श्री मुख का तब मैं दर्शन करूंगी और आज मुख, कमलों मुख भक्ति को की ओर मैं समर्पित हो करके कब आपके श्रीमुख की शोभा का दर्शन करते हुए ऐसे श्रीमुख को श्री श्याम सुंदर को समर्पित भेंट करूंगी और शाम सुंदर की कृपा को प्राप्त करूंगी लसत दसन मुक्त का जहां पर दांत रूपी मोती चमक रहे हैं अभी पान नहीं चबाया है इससे दांत सफेद हैं। तो लसत दसन मुक्त का अन्यथा पान चबाए तो उस समय दारिम दंती दारिम के समान अनार के समान दंत परंतु तो जब पान नहीं है उस समय ता नहीं है उस समय लसन दसन मुक्त का मोती के समान जो दांत हैं वो एक से विराजमान और मोती कहने का मतलब है सीधे सीधे एक से दांत जहां विराजमान है एक दांत लंबा एक दांत छोटा है ऐसा <laughs> मोती की लड़ी में जैसे एक से दांत होते हैं ऐसे दंतावली जहां सुशोभित हो रही है प्रवर कांत पूरास्फोरन मोती की चमक प्रवर रूप में जहां स्फुलित होती हुई चली जा रही है का प्रवर श्रेष्ठ जो मोती हैं उनकी कांति प्रकट हो रही है मनोज नवपल्लवा पल्लवाधर्मणि शिवप्रिया उनके नवपल्लव के समान जैसे नया पत्ता किसी लता में आया हो वो लाल रंग का होता है इसी प्रकार नए पत्ते के समान शिवप्रिया के अधर की शोभा है तो मणि छठा सुंदरम मणि की जो छठा है वो अत्यंत अत्यंत नव पल्लव के समान शोभा को प्राप्त हो रही है चरण मकल कुंडलम जिन्होंने अपने कान में मकराकृत मछली के आकार के सुंदर कुंडल उनको धारण कर रखे चरण मकर कुंडलम ऐसे मखरी मक, के मखड़ी मखड़ी माने मछली उस मछली के आकार के कुंडल जिन्होंने धारण कर रखे हैं चलित चारों और जिनके नेत्रांचल विराजमान हैं अब शाम सुंदर या प्रिया जी यदि कहीं मकराकृत कुंडल धारण करें तो इसका तात्पर्य है कि कामदेव का जो ध्वजा है उसमें चिन्ह है मकर का मकर ध्वज कामदेव का एक नाम है राजा जहां प्रवेश करता है तब दरवाजे के ऊपर उसका ध्वजा लगा दी जाती है तो हृदय में प्रियालाल दोनों के हृदय में दिव्य कामदेव प्रवेश किया हुआ है इसलिए कान के ऊपर मकर के कुंडल धारण किए तस्वय मकर कुंडल में जहां मकर कुंडल और वो मकर कुंडलों को देखकर के ही ये सहज में अनुमान किया जा सकता है कि इस समय महल में राजा साहब विराज रहे उनके ध्वजा को देखकर के ऐसे स्वरण मकर कुंडलम मकर कुंडल को देखकर के हृदय में श्री श्याम सुंदर के प्रति या श्याम सुंदर में प्रियाजी के प्रति प्रीति रूपी कामदेव विराजमान है इसकी सूचना पहले से ही मिल रही है चकित चार नेत्रांचलम जिनके सुंदर नेत्र वे चकित होकर के विराजमान हैं चकित होकर के देख रहे हैं प्रत्येक क्षण श्याम सुंदर के रूप को श्रीकिशोरी जी नृत्य नए रूप में देखती हैं स्मरा तब राधे के बदन मंडलम निर्मलम आपके उस निर्मल बदन मुख का बदन मंडल का मैं स्मरण कर रही हूं मेरे ऊपर आप अपूर्ण रूप से कृपा करती हुई विराजमान हो जल्दी से पूरा करना है चलो एक जल्दी जल्दी से पूरा कर ले चलक कुटिल कुंतलम तिलक शोभ भारत प्रयाजी की शोभा का मतलब वर्णन कर रहे हैं कि जिनके कुटिल कुंतल माने केश बेहिल अलकावली बिथुरकर झुककर झूमकर कपूल के ऊपर आ रही है भ्रमर के समान वृंदावन की शोभा में जहां भ्रमर घूम रहे हैं भ्रमर का तात्पर्य प्रिया जी का अलकावली है वहां ध्यान रसिकनों को ध्यान अलकावली का ही होता है भ्रमर कहते ही अलकावली का ध्यान तो चलत कुटिल कुंतलम कुटिल कुंतल कपोल के ऊपर विराजमान है तलक शोभ भाल स्थलम श्रीमस्तक के ऊपर भालस्थल समर रंगणी जो सखी है वही मस्तक के ऊपर बिंदु बन करके विराजमान तो तिलक शोभ भागस्थलम तिलक से शिशोभित जिनका श्रीमस्तक विराजमान जो सुरत समर में श्याम सुंदर को सदा पराजित करने में जो तलक समर्थ हो करके विराजमान और तिलक प्रसर नासिका नासिका का जो अग्रभाग है वो के फूल के समान है तिल का फूल बिल्कुल सफेद फूल होता है और बीच में एक लाल रेखा होती है। ऐसे नाक के ऊपर तिल के पुष्प कोमल सुंदर नासका और उसके ऊपर एक हल्की सी स्वर्ण की जो रेखा है ये रक्त ला, लाल जो रेखा है वो लाल रेखा विराजमान तो तिल पुष्प के समान जिनकी नासका विराजमान तिल प्रसव सव माने फूल तो तिल को जो उत्पन्न करेगा माने पहले फूल बनेगा फिर फल बनेगा तो तिलक प्रसव नाशिका फुट विराज मुक्ता फलम उस ना मुक्ता फल सुंदर मोती शिवप्रिया ने धारण कर रखा है आय लाल जी के अधर पान करने की अभिलाषा ही मुक्ता फल बनकर के बेसर बनकर के नासका में विराजमान हो प्यारे के अदरपान करने की अभिलाषा ही वही बेसर बनकर के नासका में विराजमान हो रही है कलंक रहता मृता छवि समज्वलम राधिके और श्रीमुख कैसा है बोल जिसमें कलंक नहीं है चंद्रमा में कलंक है परंतु तो यहां कलंक रहित अमृत छवि अमृत छवि माने अमृत का स्वरूप अमृत यही मूर्तिमान होकर के चंद्रमा के रूप में विराजमान ऐसे कवियों में प्रसिद्धि है तो अमृत छवि अमृत से बना हुआ जिसका स्वरूप है ऐसा चंद्रमा उसके समान सम्मान समुज्वलम राधिके श्री राधिके आपका मुख समुज्वल होकर के विराजमान है तवात रतिपेशलम आपका ये श्री मुख रतिपेशल पेशल होकर के रति माने प्रेम पेशल माने सुगंध सुंदर पेशल माने सुंदर रति से पेशल होकर के माने श्याम सुंदर की सेवा रूपी जो रति है उस सेवा रूपी सेवार से परम परम सुंदर होकर के आपका मुख विराजमान है बदन मंडलम भावे ये हे श्री किशोरी कब वो आपकी कृपा होगी कि मेरे हृदय में जब मैं भावना करने के लिए बैठूं उस समय आपका ये श्रीमुख मेरे हृदय में स्फुरित हो और ऐसी परम सुंदरी आपको परम सुख देने के लिए आपके इष्ट के हाथ में मैं समर्पित करूं इससे बढ़कर के कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती है दासी की जो पराकाष्ठा है नाम रूप वयो वे संबंधो यूथ आज्ञा सेवा पराकाष्ठा उस पराकाष्ठा में एक पराकाष्ठा का जो स्वरूप है वो पराकाष्ठा का स्वरूप है रास में श्री प्रिया जी का अभिसार कर ये दासी की सेवाओं में प्रमुख सेवा और श्री रास मंडल में भी फिर श्याम सुंदर के श्रीहस्त में श्री किशोरी जी को समर्पित करना या किशोरी जी कभी आप वासक सज्जा होकर के विराजमान हैं तो श्याम सुंदर को लाकर के श्री प्रिया के श्रीहस्त में समर्पित करना तो प्रिया लाल इन दोनों को समर्पित करना और रास में उनको उनका अभिसार कराना यही मुख्य स्वरूप होकर के विराजमान तो कब वो अवसर होगा कि हे श्री राज के तवात रथपेशलम बदन भावे ऐसे रतिपेशल प्रेम से परम परम सुंदर आपके श्रीमुखी कव में भावे कव में ध्यान करूंगी ऐसी आप मेरी ऊपर कृपा करें तो यहां पर उपमा अलंकार के बड़े सुंदर प्रयोग हैं लक कुतुल कुलम स्वभावोक्ति और उपमा अलंकार तलक शोभ भालास्लम स्वभावक्ति है पहली पंक्ति में और दूसरी में तलक प्रसव नासिका पुट तलक के समान जिनकी नासिका पुट विराजमान है मुक्ताफलम मोती जिनमें विराजमान है ये होगी उपमा और कलंक रहता मृतक छवि समुज्वलम और ये व्यचरक अलंकार के चंद्रमा में कलंक है मेरी प्रिया में कलंक नहीं है स्वामी में कलंक नहीं है अलंकार का प्रयोग किया, किया जा रहा है और चंद, तो प, आपका जो श्रीमुख है उस श्रीमुख का कव में दर्शन करते हुए अपूर्व से विराजमान होंगी ऐसी मेरे ऊपर अतिशय आप कृपा करते हुए विराजमान हो बोलो श्री लाली लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय हरि गोविंद जय जय राधारम हरि गताय गौर हरि बोध जय